तनम तृतीवाक्यषाथ मगर्भस्थोसऊर्जो नाम अत्र हों राष्ट्र उत्तर राष्ट्रका हौतव्या इतः यद्रष्टभि राष्ट्रमा द्रा अष्टभृता गों राष्ट्रभृत्म राष्ट्रका होंग्र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 ऋताषाडदध मिग त्योषदजोसरस ऊर्जो नम सदम ब्रह्म क्षत्र पा ज्षत्रं पास्वाभ्यवाहाग सइदं ब्रह्म क्षत्रं पान्वय त्योषदजोरस ऊर्जो ब्रह्म क्षत्र पाभ्यस्वा अन्वय अस्वाक यद्यपि गंधर्व्य असरूप्य कचन विशेषोस्त विशेष इतमस्तियों गरीचयपरसा सूर्य गंधर्व तर मरीचय अपसर अत प्रिय प्रियाना चूपणमें वक्त शक्य से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 इदमेव उक्तम नवो नवो भोज्याय अन्हांकेत मेंग्रेत्र चंद्रली चंद्र तफलिता सूर्य किरणा नैशम तम प्रध्वंस भट्टभास्करभाष्ये उत्तर तस्रश्श्चंद्रमा गंधर्व सूर्यश्चंद्रमान चंद्रम सूरीरश्विवक्त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 चंद्रस्य चंद्रशतिभाष्ये विवृता वर्त है्रमेण सूर्य गति चंद्रह गति तस्ताशो भौतिशोपे